संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व शिष्यपाल की जन्म कथा और वध पितामह ने कहा भीमसेन यह शिषपाल जब छेदराज के वंश में पैदा हुआ तब इसके तीन नेत्र थे और चार भुजाएं थीं पैदा होते ही यह गधों के समान रेखने चिल्लाने लगा था सगे संबंधी इसकी यह दशा देख कर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर कर आकाशवाणी हुई राजन तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा इससे डरो मत निश्चिंत होकर इसका पालन करो माता यह सुनकर प्रेम में पक गई उसने हाथ जोड़कर कहा जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई हो स्वयं भगवान देवता अथवा अन्य मैं उसे प्रणाम करती हूँ मैं उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथ होगी आकाशवाणी ने दोबारा कहा जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की दो अधिक भुजाएँ गिर जाएँगे और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे चेदराज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिषपाल को सबकी गोद में रखा परंतु न अधिक भुजाएं गिरी और न तो तीसरा नेत्र लुप्त तो हुआ भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए छेदपुरी में आए प्रणाम आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया उसी समय उसकी अधिक दो भुजाएं गिर गई और तीसरा नेत्र गायब हो गया शिषपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी श्री कृष्ण मैं तुमसे डर गई हूँ तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो इसलिए मुझे एक वर दो तुम मेरी ओर देखकर शिषपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ श्री कृष्ण ने कहा बुआ जी तुम शोक मत करो मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे सौ अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिसके बदले इसे मार डालना चाहिए भीमसेन इसी से कुल कलंक शिषपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके यह कुल कलंक अब काल के गाल में है इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ न समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण अपने स्टेज को ले लेना चाहते हैं भीष्म की बात शिषपाल ने सही नहीं गई शिशपाल से सही नहीं गई वह क्रोध से जलकर कहने लगा भीष्म तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता हम तो निश्चय ही इस उससे द्वेष करते हैं यदि तुम्हारे आदत ही प्रशंसा करने की है तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते? दर दराज बाल्िक की स्तुति करो जिसके जन्मते ही पृथ्वी काप उठी थी अंग बंगाधिपति कर्ण महारथी द्रोण और अश्वस्थामा इनकी भरपेट स्तुति कर लो क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं तो अपने मन से ही भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बघाड़ रहे हो वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो ये चाहे तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो भीस्मितामह ने कहा शिषपाल तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूँ परंतु मैं इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है वे सबके सामने ही बैठे हैं जो मरने के लिए उतावले हो रहे हो वे चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ललकारने वाला रणभूमि में धराशायी होगा और उसे उन्हीं के शरीर में स्थान मिलेगा शिषपाल जोश में आकर श्रीकृष्ण की ओर रुक करके बोला कृष्ण मैं तुम्हें ललकारता हूँ आओ मुझसे भिड़ जाओ मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ पांडवों ने मूर्खता व तुम्हारे जैसे दास मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है अब तुम लोगों का वध ही उचित है शिष्यपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा राजाओं यह हम लोगों का संबंधी है फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है इसने हम जदवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर जले चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की जिस समय भोजराज रैव तक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपनी राजधानी ले गया जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञ अश्व को पकड़ लिया था यदवंशी तपस्वी बभ्रू की पत्नी जिस समय सौवीर देश के लिए जा रही थी यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया इसकी ममेरी बहन भद्रा करुशराज के लिए तपस्या कर रही थी परंतु इसने छल से रूप बदल कर उसे हर लिया यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था परंतु अपनी भुजा भुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा आज यह आप लोगों के सामने ही विद्यमान है यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है वह आप लोग देख ही रहे हैं इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा आज इसने इस आदरणीय राजमार्ज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिषपाल उठकर खड़ा हो गया और ठटा हंसने लगा उसने कहा कृष्ण यदि तुझे सौ बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह न गरज हो तो जो चाहे कर ले तेरे क्रोध या प्रसन्नता से न मेरी कुछ हानि है और न तो लाभ जिस समय शिष्यपाल इस प्रकार कह रहा था उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया स्मरण करते न करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा भगवान श्री कृष्ण ने ऊँचे स्वर से कहा नरपतियों मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके सौ अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई इसलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना विलम्ब उसी चक्र से शिषपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते देखते ही वह वज्रविध पर्वत के समान धराशायी हो गया इस समय राजाओं ने देखा कि शिषपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली उसने जगत बंदित कमललोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते देखते ही वह उनमें समाप गई वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उसके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशपाल के पुत्र का छेद राज्य पर अभिषेक कर दिया